नारायण भगवान की भगवान श्री नारायण वृत्र तेरा भी हूं मैं तेरा मैं केवल इंद्र का नहीं मैं तेरा भी हूं वृत्र के आंखों से झरने बह चले निर्झर बह चले स्वामी मुझे विश्वास था कि तुम भेज लो मेरे आराध्य अगर तुम मेरे न होते तो इंद्र की ओर से तुम लड़ने आते तुम नहीं आए इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम मेरे हो वृत को क्या चाहती मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं इंद्र का हृदय धड़क उठा ये कई बेरा इंद्रासन मांग ले ने कार स्वामी मैं क्या मांगता हूं तो बाद में कहूंगा पहले सुन लो कि मैं क्या नहीं चाहता कि क्या नहीं ब्रिष्ठम स्वर्ग नहीं चाहता इनमें घबरा अगर मैं मांगूंगा भी तो तेरा स्वर्ग स्वर्ग नहीं मांगा नना का ब्रिष्ठम ब्रह्मा घबराए मेरी और न बढ़ जाए न चपारमेषियम मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता न सार्व भवन पृथ्वी का चक्रवर्ती पद नहीं चाहता अभी अभी मैंने बताया सातों पातालों के लोग घबराए कर् न रसाधिपतियम न योग सिद्धि मोक्ष मोक्षि कभव व मोक्षणी चा तमकपृष्ठ न चारेस्थ्यम चा न साभम न रसाधिपत्यं नोग सिद्धि अपुनर्भव वमंजसवा विरहय कांखी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 सायकाल हो गया अभी विलंब हो रहा है आ नहीं रही है और वो बच्चा नन्हा सा गाय का जिस प्रकार अपने मां के दूध की कामना करता है स्वामी उसी प्रकार में तुम्हारे दर्शन की कामना तरा क्षुधारता एक सधर्मिणी प्राण प्यारी पतिप्राणा प्रियतमा प्राणवल्लभा प्रेयसी जिस प्रकार अपने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 दो महीना रह गया ये नहीं कहती दो महीना है आप किसी वियोगी के पास जाना पूछना वो नहीं कहती दो महीना रह गया है वो कहती है तो साठ दिन अब उनसठ रह गए राम जी अब उनसठ रह गए अब चार दिन रह गए हैं नहीं कहती राम जी चार दिन रहे अब तो छियानबे घंटे रह गए छियानवे घंटे रह गए है? अब 48 घंटे हैं अब पैतालीस है अब दो घंटे हैं, अब 120 सौ बीस मिनट रहे अब पांच मिनट बाकी है अब आने वाले होंगे पांच ही मिनट हैं आने वाले होंगे जिस प्रकार अनुपल अनुक्षण गणना करके अपने प्रवासी पति के दर्शन की आकांक्षा वोषित भद्रिका करती है उसी प्रकार स्वामी में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता है इस ऐसे मनोरविंदाक्ष तुम्हारे दर्शन की कामना करते अब इसकी व्याख्या मैंने जो अर्थ किया है व्याख्या नहीं किया है व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा इसका मतलब वृतास ने वियोग मांगा है वृत मनोरविंदाक्ष जो एक होता है दर्शन एक होता है दिदृक्षा दर्शन का मतलब संयोग और दिदृक्षा का मतलब क्या हमने वियोग मांगा है वृतरासुर ने संयोग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 मुझे अपने वियोग की अग्नि में तापने का वरदान नहीं होगा मैं तुम्हारा संयोग नहीं चाहता खड़े रहोगे अब वियोग में जित देखो तित श्याम मई है जित देखो तित श्याम मई है श्याम कुल जबल जमुना श्यामा श्याम गगन घन घटा छो दू श्याम परी मैं तो वियोग शातम स्वामी इंद्र लड़ने लग गया फिर वज्र नीचे गिर गया बिल्कुल तो क्या तमाशा कर रहे उठाओ वज्र मारो क्यों विलंब कर रहे इंद्रो न बज्रम जगृह विलज्जित चुतम सोहस्ताद हरि सन्धौ पुनः तमाम वृत्र हरात आत्मज्राओ बनी जहि स्वशत्रु विषाद काल विषाद का समझ शत्रु को मारो वृत्र कहता है जीवन का आनंद पा लिया मुझे चाहिए कि आप मरना ही मरना है जीवन का आनंद पा लिया ठाकुर के दर्शन मिल गए ठाकुर के दर्शन ही नहीं मिले ठाकुर की मन मन हसन मिल गई ठाकुर का कृपा कटाक्ष मिल गया ठाकुर की प्रेम प्रेमन मिल गई ठाकुर के मुख से निकला हुआ ये मस्त मिल गया अब चाहिए क्या अब तुम मारो मैं नहीं रहना चाह पा मारो जल्दी मारो इंद्र महाराज इंद्र महाराज की आंखों से आंसू पड़े युद्धभूमि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 देखते देखते लोगों के वृत्र के शरीर से ज्योति निकल करके ठाकुर के मंगल में चरणारविंद में प्रविष्ट हुआ परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज बड़े बड़े महात्मा इस प्रकार से बुद्धि प्राप्त करती इसने कैसे प्राप्त कर दिया एक चित्रकूट केतु नाम का राजा था उसके पास कोई संतान नहीं थी तो अंगीरा ऋषि आ गए उनसे बहुत हट किया तो उन्होंने कहा पुत्र तो हम दे देते हैं लेकिन इससे तुमको सुख नहीं है ना और दुखद होगा तुमको और पुत्र तो पैदा हुआ कि बहुत थी और रानियों ने उसको जहर इन्होंने उसको दिया, दिया, और मंत्र दिया श्रीनारद जी ने देखो हमेशा किस कोई महात्मा जाएगा जो अपने चेलों के पास तो नारद जी को जरूर साथ मिलेगा ये उदाहरण मैं आपको कई बार दूंगा क्योंकि तो मंत्र देना सबके अधिकार की बात नहीं है मंत्र देने के लिए ठाकुर ने अपने तरफ से श्रीनारद को अधिकृत कर रखी अंगिरा खुद आता नारद जी को लाने क्या जरूरत थी तो अंगिरा आए तो श्रीनारद को साथ में लेकर आए क्योंकि नारद ही मंत्र देंगे दीक्षा नारद जी ने दी और नारद जी की दीक्षा के बाद उसको सफलता मिली भगवान शंकर के दर्शन हुए और उसको सिद्धि भी मिल गई राम जी भगवान शंकर के दर्शन से सिद्धि मिल गई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 कि देखो ये लोग गुरु है धर्म के वक्ता हैं लेकिन सभा के बीच में स्त्री लेकर के बैठे हुए ऐसा कह दिया सुनकर के पार्वती जी बहुत नाराज हुई अब पार्वती जी नाराज होकर के कहती हैं कि तुम इस दिव्य जोड़ी में रहने काबिल नहीं हो तुम जाकर के राक्षस बन जाओ अत पापी यसीम योनिम बासुरीम याहि दुर्मते चित्रकेतु जी महाराज ने सुन लिया सुनकर के नीचे आए विमान से उतरे जाकर के इसी शंकर पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है आदर पूर्वक नमन किया है तो कह क्यों आए हो अब तो मेरा श्राप लग गया कि देवी में श्राप छुड़ाने नहीं आया हूं और न श्राप का मोक्ष कराने आया हूं मेरे सत्य वचनों से अगर आपके मन में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई हो तो उसको निकाल दीजिए मेरे सत्य वचनों से अगर आपके मन में कोई नाराजगी आ गई है क्रोध आ गया उसको दूर कर दीजिए देवी सात तो मुझको मिल गया है मैं जा रहा मैं बनने के लिए तो यारू राक्षस लेकिन आप दुखी तो नहीं होगी ये क्रोध आपके हृदय को जला रहा है उसको तो नष्ट कर दीजिए अथ प्रसाद नाप मोक्षा भावी दी मैं साप का मोक्ष नहीं मन से असाधु तम मम सति मैंने जो दुर्वचन कहा है उसको क्षम और ये के चल दिए रही जब चल दिए तो जो क्षय होंगे उनकी तो बात मैं नहीं जानता वो भी प्रसन्न हुए होंगे लेकिन जो वैष्णव था महाराज वो गदगद हो गया आंखों से आंसू बहाने लगे और मरण ष्ट कहने लग गए जो महान वैष्णव था उसने कहा देखो पार्वती ये भगवान के सेवकों की महिमा है ये भगवान के सेवकों की नहीं भगवान के दासानुदासों की महिमा है भगवान के दास शेष जी शेष जी के दास थे चित्रकेतु कौन कह रहा है ये भगवान भूत भाव शंकर कह रहे हैं वैष्णवानाम नाम यथा संभव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 पक्ष किसका है दृष्टव्य शिशुश्रोणी हे सुंदरी देखा तुमने क्या देखा हरे अद्भुत कर्मण भृत्य महात्म्यम। भगवान के दासानुदासों का महात्म देखो निष्कृहाणाम महात्मा तुमने समझा तो साफ से डर जाएगा नारायण का भक्त साफ से डर जाएगा नारायण बड़ा सर में न कुतश्चर बिंब्य कहीं नहीं डरते हैं? श्री बल्लाचारी महाराज का भाव है पूछ बात वैष्णव शिरोमणि श्री बल्लाचारी महाराज का भाव है जैसे मैंने कहा कि ठाकुर सामने आ गए तो श्री बल्लाचारी महाराज कहते हैं कि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 आंखों से झरने चल पड़े वह बरदान मांगा जो हम आपसे कह के आए हैं ना यही तो है चित्र की तु तो मित्र बना है नारायण परा मैं इसका अर्थ वहां से कर रहा हूं नारायण परा सर भी न कुत विव्यती कहीं नहीं डरती अर्थात मारने वाली बज्रसी भी नहीं डरती न कुतस्यन विव्यती जो मारक है उसमें ठाकुर का दर्शन करते हैं जो मारने वाला है उसमें ठाकुर का दर्शन करते हैं क्योंकि नारायण परा, वो नारायण पर है नारायण पर है सब जगह नारायण का दर्शन करते हैं वही चित्रकेतु जी महाराज पार्वती के हिसाब से वृत्र बने हैं इसके बाद महाराज जी दीती महारानी बड़ी दुखी हो गई उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि हमको एक ऐसा बेटा दो जो इंद्र को मारे कश्यप जी महाराज बड़े दुखी हुए लेकिन उनको बताया बताया और एक वर्ष का अनुष्ठान अगर अशुद्धता रह जाएगी तो फिर हम नहीं बस जाए ठीक अब महाराज बड़े नियम से करती और इंद्र महाराज छदेश सिर्फ छद नहीं अपने वेश से स्वयं अपने वेश से आए और आकर के कहा मौसी मौसी पाला नमस्कार ये दोनों बहन बहन तो प्रणामी और की दोनों बहने हैं आए मौसी जी बेटा कैसे आए और उन्हीं के मारने के लिए व्रत कर रही हूं उन्हीं के मारने वाला बेटा पैदा हो जो तो कहेंगे मैं तो आजकल उपवास कर रही हूं व्रत कर रही हूं अगर मौसी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपकी कुछ सेवा कर दिया करें इस समय आप बड़ी नियम में कहा कर सकते अब महाराज सारी सेवा करें और मौका कभी अगर ये कभी एकांत एकांत श्री राम दोष पा जाऊं सदोषा पा जाऊं कोई कमी पा जाऊं तो मैं फिर उनके गर्म की हालत बना दूं एक दिन महाराज ये गई बाहर और वहां से आई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 क्या तुम्हारे भैया है हम तुम्हारे भैया घर उन चासों हम तुम्हारे भैया है हम तुम्हारे भैया है हमको तो मत मारो हमको तो मत मारो है? और उन चाशों के सहित इंद्र बाहर आए बाहर आए दीपी महारानी ने, ने देखा है? और सब उन चाशों को देखा कि इंद्र के आजू बाजू अगल बगल में सब घेरे खड़े चारों तरफ और जानो कह रहे हैं हमारी यही है दीदी उस समय प्रसन्न हुई दीदी उस समय अप्रसन्न नहीं हुई तो बेटा कैसे हुआ सब बता दिया मैं मैं जो जो बात थी। तो मैं इस से आया। इस तरफ तरफ आया, से गर्भ को काटाई मरे नहीं उस समय मेरे भाई मैंने तो लेके जाना उन मरुद्धों का दीदी के पेट से जन्म लेने के बाद भी देवताओं में उनका परिगणन हुआ वही उच्चाश हो गई हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनहा गया काश इस प्रकार तो आगे राजसूय यज्ञ होने के बाद जब राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल समाप्त किया था तो जुधिष्ठ जी महाराज जब श्राप्त हो गया पूर्ण हो गया नर की महाराज तो रहते थे जाते थे तो फिर चले आते थे जाते थे एक दिन बाहर रहते थे तो तीस दिन फिर यहां पर हाँ आ जाते थे। और जब ठाकुर के पास रहते थे तो उनका श्राप भी हाथ जोड़ के दूर खराब हो जाता था नारद जी महाराज से श्री ने पूछा कि महाराज कैसी बात है जिन भगवान के साथ बड़े बड़े महात्मा नहीं प्राप्त करते और ये मैं इसको जानता हूं ये जब तोतनी भाषा में बोलता था तोड़ी भाषा ने तो भी कृष्ण को गाली बकता था पा तो भी जब कृष्ण को कृष्ण कहता था तोतरी भाषा का मत, आरभ्य कल भाषण जब तोड़ी भाषा में, ने कृष्ण को जब ये कृष्ण कहता था दब घोष सुप आरभ्य कल भाषणा दंत वक्रश्चुमी कल भाषण जब कृष्ण को कृष्ण कहता था, है हम तुमको देंगे कृष्ण तुमको हम माद देंगे मार्ग माद जब कहता था तब से कृष्ण को गाली बन रहा और इसके जीव में कोण तो हुआ नहीं और इसको भगवान ने अपने में रुमिला द जी ने कहा था, महाराज ठाकुर में अगर दुश्मनी से भी अपने मन को लगा दे तो छात्र ठाकुर को समझी दे देंगे दे। तो प्रेम तो क्या है आगे इसका भी अच्छा करेंगे अगर संभव हुआ तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सनकाजी को ने श्राप दिया यानी सनका जी को ने श्राप दिया और सनकाजी को के श्राप के कारण उनका तीन जन्म हुआ पहला हिरेंद्रास्यप के रूप में दूसरा रावण कुंभकर्ण के रूप में शिशुपाल तो भगवान का प्रिय अच्छा तो महाराज हिरेंद्र कश्यप का उद्धार कैसे हुआ हिरण्य कश्यप का उद्धार प्रहलाद से हुआ हमको एक बात बताना क्या बेटी का और बाप का विरोध कैसे होगा क्या रामजी सच बात हुए है कि बेटा आया था बाप को तार्मी के लिए रामजी ये बेटा बाप को तार्मी के जब संदिको ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे तीन जन्म हो तो था छात्र बेटा सरकार जय विनय घबराना मत अगर तुम्हारे तीन जन्म होंगे तो तुम्हारी भी हमारे चार जन्म होंगे <laughs> एक हमारे तुम्हारे तीन होंगे तो हमारे चार होंगे ठाकुर ने चार जन्म लिया हिरण्य क्षीरण कृषि श्री कृष्ण और शिविर चार सरकारी सरकार देख रहे थे सरकारों ने दोनों से प्रार्थना की स्वामी अगर आप चार बनोगे और जो तीन बनेंगे तो हमने से भी कोई न कोई आपके चरणों की सेवा में पहुंचता हम में भी कोई न कोई, कोई आपके चरणों की सेवा में पहुंचता रहेगा और उन्हीं चारों में से एक बन गए पहला तो प्रहलाद जी उनको तार नहीं चल सब सब श्राद्ध भी देता है श्राप देने के बाद उसका कल्याण भी करता है हुँ? उसका कल्याण भी करता है संतुष्ट लागत है आगे जो भेड़िया चरणों पर गिरे संत ही क्या जो चरणों पर गिरने पर मार नहीं जाए चरणों पर गिरे आंसू बहाए, उसकी आंसू भी आए मैंने गलत किया श्राप का इसमें कुछ अच्छा अच्छा इसका यू तुमको फायदा हो जाएगा ये लाभ हो जाएगा और लाभ ऐसा होता है महाराज जो श्राप पानी वाला कहता हे धन्य हो गया धन्य हो गया धम्य हो गया देव सकल सूर्य सुझाही आज पुरकू नही और जाना गौतम श्राप परम हित माना मुनुश्राप दुदीना अति भल की नम अनुग्रह नाना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 शस्त्र से मरे बाहर न मरे भीतर न मरे दिन में मरे रात में मरे बहुत और आकर के इसने भगवान विष्णु से द्रोह कर लिया और भगवान विष्णु से द्रोह करके चारों तरह भगवान का भगवान के भक्तों का अनहित करने लगे। गया प्रहलाद जी महाराज ने